दोहाली कौन सा चंद्रमा घातक समझना चाहिए सर नव छह गुण मुनि भानु क्रमते घात मेष के प्रथम वृष के पांचवे मिथुन के नौवे कर्क के दूसरे सिंह के छठे कन्या के दसवें तुला के तीसरे वृश्चिक के सातवें धन के चौथे मकर के आठवें कुंभ के ग्यारहवें और मीन राशि के बारहवें चंद्रमा पड़ जाए तो उसे घातक समझो शशि चंद्रमा एक सर बाण पांच फल चार वसु आठ होते हैं किन किन वस्तुओं का दर्शन शुभ है नकुल सुदर्शन दर्शन छेम करी चकचास दस दिश दे खत सघुन सुभ पूजही मन अभिलास नवला मछली दर्पण छेम करी चिड़िया थपेद मुह वाली चिल्ल चकवा तथा नीलकंठ इन्हें दसों दिशाओं में से किसी और भी देखना शुभ शक्न है और इससे मन की अभिलाषाएं पूर्ण होती है सात वस्तुएं सदा मंगलकारी हैं सुधा साधु सुर तरु सुमन सुफल सुहावनि बात तुलसी सीतापति भगत सगुन सुमंगल सात तुलसीदास जी कहते हैं कि अमृत साधु कल्प पुष्प सुंदर फल सुहावनी बात और श्री जानकी नाथ जी की भक्ति ये सात सुंदर मंगलकारी शकुन हैं। श्री रघुनाथ जी का स्मरण सारे मंगलों की जड़ है भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सहित सुमरी रघुनाथ करो काज सुभ साज सब मिले सुमंगल साथ। भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके सब शुभ साधनों के द्वारा कार्य करो तो साथ ही साथ सुंदर मंगल भी मिलता जाएगा अर्थात मनोरथ सफल होते जाएंगे यात्रा के समय का शुभ स्मरण राम लखन कौशिक सुमिरु करह पयान लक्ष्य लाभ लय जगत जसो मंगल सगुण प्रमाण श्री विश्वामित्र जी सहित श्री राम लक्ष्मण का स्मरण करके यात्रा करो और लक्ष्मी का लाभ लेकर जगत में यश लो यही सकुन सच्चा मंगलमय है वेद की अपार महिमा अतुलित महिमा वेद की तुलसी की विचार जो निंदत निंदित निंदित भयो विदित बुद्ध अवतार तुलसीदास जी कहते हैं कि विचार करने पर यह सिद्ध होता है कि वेद की महिमा अतुलनीय है जिसके निंदा करने से स्वयं भगवान का बुद्धावतार भी निंदित हो गया सब सबको विदित है बुध किसान सर वेद खेत सब तुलसी कृषि उत्तम तुलसीदास पंडित गण किसान हैं और वेद सरोवर है इसी से जल ले लेकर सब अपने अपने मत रूपी खेत को सींचते हैं इनमें कौन सा खेत मत उत्तम है और कौन सा मध्यम या नीच है इसका पता खेती उत्तम मध्यम और नीच फल और विस्तार देख कर लगाना चाहिए धर्म का परित्याग किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए सही कुबोल अनट अपमान करिये तुलसी धरमन परिहरिया परिहर कही करे सुजान तुलसीदास जी कहते हैं कि बुरे वचनों को और सब प्रकार के कष्टों को सह लो तथा मिथ्या अपमान को भी अंगीकार कर लो परंतु धर्म को मत छोड़ो श्रेष्ठ बुद्धिमान पुरुष ऐसा ही उद्देश और आचरण कर हैं। दूसरे के हित ही करना चाहिए, अहित नहीं। अनहित पर हित पर अनहित पर पर विचार करिए दूसरे का हित करने में तो अपने अहित का केवल भय ही रहता है परंतु दूसरे का अहित करने में अपने हित का नाश होता ही है इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ यही विचार सुंदर और मंगलकारक है कि जान सुनकर अर्थात सोच समझकर काम करना चाहिए पराय हित का ही काम करना चाहिए अहित का नहीं प्रत्येक कार्य की सिद्धि में तीन सहायक होते हैं पुरुषार्थ पूर्व कर्म परमेश्वर प्रधान तुलसी पैरत सरित जो सब ही काज अनुमान तुलसीदास जी कहते हैं कि पुरुषार्थ पूर्व कर्म प्रारब्ध और प्रधानतया परमात्मा की कृपा इन्हीं तीनों के अवलंबन से जैसे नदी को तैर कर पार किया जाता है वैसे ही सभी कामों में अनुमान कर लेना चाहिए अवलंबन और श्री राम जी के चरणों में प्रेम ही श्रेष्ठ है चलब नीति मगराम परिहरि सो बसन जो ना रहे फीक। नीति पर चलना और श्री राम जी के चरणों में प्रेम का निभाना अटूट प्रेम करना ही उत्तम है तुलसीदास जी कहते हैं कि वस्त्र वही पहनना चाहिए जिसका रंग धोने पर भी फीका ना पड़े। दोहा चार विचार चल परिहरि बाद विवाद न उपरयुक्त दोहे को अच्छी तरह विचार लो अर्थात नीति का अवलंबन और श्री राम जी के चरणों का प्रेम कभी न छोड़ो अथवा वाद विवाद छोड़कर दो हा अर्थात हाहा हा खाना उससे विनित रहना ही सुंदर विचार है और वाद विवाद छोड़कर चलो चाहे कोई कुछ भी कहे बस यही पुण्य की सीमा है यही स्वार्थ की अवधि है और यही परमार्थ की भगवत प्राप्ति की मर्यादा है विवेक पूर्वक व्यवहार ही उत्तम है तुलसी सो समर्थ सुमति सुकृति साधु सयान जो विचार व्योहरई जरा जगन खर्च लाभ अनुमान तुलसीदास जी कहते हैं कि वही पुरुष सामर्थ्यवान बुद्धिमान पुण्यात्मा साधु और चतुर है जो आय के अनुमान से ही व्यय करता है और जगत में विचार पूर्वक व्यवहार करता है जाय योग तुलसी के हित राखरा जगत में योग की अर्थात प्राप्त हुए धन ऐश्वर्य शक्तियां अधिकार की रक्षा किए बिना अर्थात उसका सदुपयोग न करके दुरुपयोग करने से वह नष्ट हो जाता है जिनके प्रति दुरुपयोग होता है उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता क्योंकि तुलसीदास की हितैषी श्री राम जी निरपराधों की रक्षा करते ही हैं इसमें परशुराम नहुष वेन और ब्रिकासुर भस्मासुर साक्षी हैं परशुराम जी ने अपने बल का क्षत्रियों के नाश में दुरुपयोग किया परंतु अंत में वंश बच गया और परशुराम जी का बल क्षत्रिय शरीरधारी भगवान श्री राम जी द्वारा हरा गया राजा नहुस को पुण्य बल से जब इंद्र का सिंहासन प्राप्त हुआ तब इंद्र पत्नी सची के साथ संभोग की इच्छा करके नहुस ने अधिकार का दुरुपयोग किया जिसके फलस्वरूप सप्तर्षियों के साप से उनको स्वर्ग से नीचे गिरना पड़ा और निरपराध सची के सतीत्व की रक्षा हो गई वेन ने अपने अधिकार का दुरुपयोग करके धर्म का नाश करना आरंभ किया परंतु धर्म तो नष्ट नहीं हुआ ऋषियों के हिसाप से स्वयं वेन को ही मरना पड़ा मृकासुर भस्मासुर, सुर शिव जी से वरदान पाकर ऐसा बोराया कि उसने अपने वरदाता शिव जी को ही जला देना चाहा, अंत में भगवान विष्णु की चतुराई से वह स्वयं जल गया नेम से प्रेम बड़ा है बड़ी प्रतीत गठबंधते बड़ो जोगते ते बड़ो सुसेवक सारिते बड़ो नेमते प्रेम बाहरी ग्रंथि बंधन की अपेक्षा विश्वास बड़ा है योग से छेम बड़ा है स्वामी की अपेक्षा श्रेष्ठ सेवक बड़ा है और नियमों से प्रेम बड़ा है किस किस का परित्याग कर देना चाहिए शिष्य सखा सेवक सचिव सुतिय सिखा भन सा पुनि परिहरिया परंजन पाच यदि सब बात सुनने में आवे कि अपना शिष्य मित्र नौकर मंत्री और सुंदरी स्त्री ये पांचों मुझको छोड़कर दूसरे के मन को प्रसन्न करने लगे हैं तो पहले तो इसकी जांच करनी चाहिए और जांच करने पर यदि बात सत्य निकले तो फिर इन्हें छोड़ देना चाहिए